अध्याय बृहदारण्यकोपनषद शांक्या्रह्मण पांच परिसम शास्त्रा यद प्रस्तुत तस्तवाम तस्मिन भूते ब्रह्म विधि इत्येतस्मिन् सर्व दृष्टांत दृष्ट उपादीये तदथार्वच रथे नेमोचारा सर्वे इति समर्ता प्रसिद्ध एववास्त्मी परमात्मूते ब्रह्म विधि ब्रह्मादि भूता ब्रह्मादिस्तंभपर्यता सर्वे देवा अग्न सर्वे लोका भूरादय सर्वेणादय प्रति शरीरानु जलचंद्रविशराशिनो विद्या सर्वम जगदशन समर्पितम जिसके लिए यह प्रकरण आरंभ किया गया था वह शास्त्र का तात्पर्य समाप्त हो गया। उस इस सबके सर्वात्म ब्रह्मवेत्ता में सारा जगत समर्पित है इस अर्थ में यह दृष्टांत दिया जाता है जिस प्रकार यह बात प्रसिद्ध है कि रथ की नाभि और रथ की नेमी में सारे अरे समर्पित हैं उसी प्रकार इस परमात्म भूत आत्मा में ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त भूत, अग्नि आदि समस्त देव भूर्लोक आदि समस्त लोक वाक आदि समस्त प्राण तथा जल में प्रतिबिंबित चंद्र के समान प्रत्येक शरीर में प्रवेश करने वाले ये कल्पित समस्त आत्मा समर्पित है अभिप्राय यह है कि सारा जगत इसी में समर्पित है यदुक्तम ब्रह्म विद्वाम विद्वाम देव प्रति सूर्यस्य इति स एस सर्वात्म भावो व्याख्या स एस विद्वान्ह्मोपाधी सर्वात्मा निरुपाधि निरुपाख्य अन प्रज्ञान कृष्ण जो जरो मृतो भयो चलो नेति भयोचलो नेतिलो नणुरी विशेषण पहले जो श्रुति ने कहा था कि ब्रह्मवेदता वामदेव ने जाना मैं मनु हुआ और सूर्य भी वहाँ कहे हुए इस सर्वात्म भाव की यह व्याख्या हुई है वह यह विद्वान ब्रह्मवेद्ता सर्वोपाधि सर्वात्मा और सर्वरूप हो जाता है तथा उपाधि शून्य संज्ञा शून्य अंतरबा शून्य पर्ण प्रज्ञान घन अजन्मा अजर अमर अभय अचल नेति नेति तथा अस्थूल और असूक्ष्म इत्यादि विशेषणों वाला हो जाता है तमेतम अर्थम अजानता कहचि पंडित मन मन्य, मन शास्त्र विरुद्ध मनम विकल्पयन्तो मोह मगाध मोहयांती तमेतम अर्थमेतो अर्थमेतौ मंत्रनुवद मनसो जवीय तदेजति इति तथा च चैत्रीय के अस्मत्परस्मति किंचि एतस, गायन नास्ते अहम हम हम इत्यादि तथा च चा चांदो्ये चा जक्षत नड़ स यदि पितृलोक सर्वरसः सर्व इत्यादि आथर्वणे च सर्वज्ञ सर्व दुरात सुदूरे ददिहांति के कठवल्लिस्वी अणुरणीया महतो महीयान कस् मदा मदम दीव तेन चथा गीताध्या अहम क्रतुह यमशत नादत् क्यचि पापम सर्वेष भूतेषु अभीभक्त विभक्सु ग्रशिषु प्रभुष्णु च आद्या आद्याग्मा विरुद्धमीव प्रतिभा मनम स्वचित सामर्थ्याद निर्णया विकयता अस्यात्मा नास्या कर्ता कर्ता मुक्तो बद्ध क्षणको विज्ञान शून्यं चेत विकल्पयन्तु न पारमधी पार्मध गदया विरुद्ध धर्म दर्शित सर्वत्र किंतु इस अर्थ को न जानने वाले कुछ तार्किक और अपने को पंडित मानने वाले लोग शास्त्र के तात्पर्य को इससे विपरीत मानकर विविध प्रकार की कल्पना करते हुए अगाध मोह को प्राप्त होते हैं उस एक इस अर्थ का अनेजकम अनेजनेकम मनसोजी यह वह आत्मतत्व अपने स्वरूप में विचलित न होने वाला एक और मन से भी अधिक वेगवान है तथा तदे जति तन्नयती वह चलता है और नहीं भी चलता है ये दो मंत्र अनुवाद करते हैं तथा तैतृय श्रुति में भी कहा है जिससे पर और अपर कुछ भी नहीं है तथा ब्रह्मवेत्ता यह सामगान करता रहता है मैं अन्न हूँ मैं अन्न हूँ मैं अन्न हूँ इसी प्रकार छादोग्य उपनिषद में कहा है हस्ता खेलता और रमण करता हुआ अपने शरीर की सुधि न रखते हुए विचरता है वह यदि पितृलोक की कामना करने वाला होता है तो उसके संकल्प से ही पितर वहां उपस्थित हो जाते हैं सर्वगंध सर्वरस इत्यादि अथर्वण मंडक उपनिषद में कहा है वह सर्वज्ञ सर्वित है वह दूर से भी दूर और यहाँ समीप में भी है कठबलियों में भी कहा है वह अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा उस हर से सहित और हर से रहित देव को ईशोपनिषद में कहा है वह स्वयं स्थिर रहकर ही अन्य सब दौड़ने वालों से आगे पहुंचा रहता है तथा गीता में भी कहा है मैं क्रतु हूं मैं यज्ञ हूं मैं इस जगत का पिता हूं वह किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करता जो समस्त भूतों में परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है पृथक पृथक भूतों में अखंड रूप से स्थित वह सबका संहार करने वाला तथा सबको उत्पन्न करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए इत्यादि प्रकार के शास्त्राभिप्राय को विरुद्ध सा भासने वाला मानकर अपने चित्त के सामर्थ्य से अर्थ निर्णय करने के लिए तरह तरह की कल्पना करते हुए तथा आत्मा है आत्मा नहीं है वह करता है वह कर, अ है मुक्त है बद्ध है क्षणिक निज्ञान मात्र है शून्य है इत्यादि विकल्प करते हुए अविद्या का पार नहीं पाते क्योंकि उन्हें सर्वत्र विरुद्ध धर्म ही दिखाई देता है तस्मात तस्मा त्र ये श्रुत्याचार्य दर्शित अर्घ्यासारिण तद्यागछति तेव चास्मा मोहसमुद्रादाधा उुतरष्य नेत्रे स्व बुद्धि कौशलानुसारि रहा अतः उनमें जो श्रुति और आचार्य के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं वे ही अविद्या का पार पाते हैं और वे ही इस अगाध मोह समुद्र से तर जाएंगे। दूसरे लोग जो अपने बुद्धि कौशल का अनुसरण करने वाले हैं उसे नहीं तर सकेंगे दध्यंगाथरवण द्वारा अश्विनी कुमारों को मधु के उपदेश की व्याख्यायिका आख्यायिका समाप्ता ब्रह्म विद्यामृत साधना भूता यां मैत्री पृवती भर्ता भगवान्मृत वेद तदे मे ब्रूहि एक त्रह्मेयमाख्याय आनीता तस् आख्यायि संेप्थ प्रकाशनार्थवेत मंत्रो एवं हि मंत्रब्रह्मणाभ्यात अमृतत्वसर्व प्राप्ति साधनत्व ब्रह्म विद्या प्रकटीकृत राजपनीत यथादित्य उद्यक्षार तमोपनयती विदत्त जिसके विषय में मैत्री ने अपने पति से पूछा था कि श्रीमान जो भी अमृतत्व का साधन जानते हो वही मेरे प्रति कहिए वह अमृतत्व के साधन भूता ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो गई इस ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए यह आगे कही जाने वाली आख्यायिका प्रस्तुत की जाती है उस आख्यायिका के तात्पर्य को संक्षिप्त से प्रकाशित करने के लिए यह दो मंत्र हैं। इसी प्रकार मंत्र और ब्राह्मण दोनों के द्वारा स्तुत होने के कारण ब्रह्म विद्या का अमृतत्व एवं सर्व प्राप्ति का साधनत्व प्रकट किया गया है तथा उसे राजमार्गो को प्राप्त कराया गया है जिस प्रकार उदय होने वाला सूर्य रात्र के अंधकार को दूर कर देता है उसी प्रकार उदय होने वाली विद्या अविद्या का नाश कर देती है अभी चवता ब्रह्म विद्या या इंद्र रक्षिता सा दुष्प्राप्य दुष्प्राप्या यस्मा अविश्व अश्विभ्याम अभी देवभीषग्याम इंद्र रक्षिता विद्या महतायासनेप्ता ब्राह्मण से सिरह तस्मिन् शिप्रतिसंधारेण छेन्ने पुनः स्वशिव प्रतिसधा तेन ब्राह्मण सेवशिशवोशा ब्रह्म विद्या श्रुता तस्मा परतर पुरुषार्थ साधन न भूतम् न भावी वाकुत वर्तमान नाथ परास्तुतिरस्त शिवा उ ब्रह्म विद्या की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 केवल कवलीयात्मया कर्मनरपेक्ष कर्म प्रकरणे वक्त प्राप्तापि सति प्रवर्ग प्रकरणे कर्म, कर्म कर्मना, केवल प्रकरणादत्तीयकर्मण विरुद्धवाद कव संयासिता अभीता तस्मान् तस्मा परम पुषाथ अस्ति।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 कर्म प्रकरण से निकालकर अमृतत्व साधन के लिए सन्यास के साथ वर्णन किया है अतः इससे बढ़कर कोई और पुरुषार्थ का साधन नहीं है अभी चवता ब्रह्म विद्या सर्वो ही लोको द्वंद्वारा सवै नव रेमे तस्माकी न रमते इति श्रुते है याज्ञ बल्क्यो लोक साधारणोपि सन्नात्म ज्ञान बलाद भार्पुत्रवितादी संसार परित्यज्य प्रज्ञान प्रभु इसके ब्रह्म विद्या की इस प्रकार भी की गई है सारा ही लोग द्वंदों में रमण करने वाला है जैसा कि वह विराट पुरुष अकेला होने के कारण रम नहीं हुआ इसी से अकेला पुरुष रमण नहीं करता इस रुति से सिद्ध होता है याज्ञवल्क साधारण लोक के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 इसके सिवा ब्रह्म विद्या की इस प्रकार की स्तुति की गई है क्योंकि संसार मार्ग से निवृत्त होते हुए भी याज्ञवल्क जी ने अपनी प्रेयसी भार्या को इसका प्रेम के कारण ही उपदेश किया था जैसा कि तू प्रिय भाषण करती है अतः आ बैठ जा इस विशेष कथन रूप प्रमाण से ज्ञात होता है तत्रेय स्तुत्यर्थ्यायिके त्यवोचाम का पुनः सा आख्यायिकाच्यते यहाँ तक हमने यह बतलाया कि यह आख्यायिका ब्रह्म विद्या की स्तुति के, के लिए है किंतु वह आख्यायिका है क्या तो अब बतलाया जाता है इदम वै तन्मधो दध्यंगाथर्वण उवाच तदेतदृशि पश्य वोचत तद्वाम से दमस उग्रमा विस्कृणो भीम धन्यतुर्ण वृष्टि दध्यंग जन्मध्वाथर्वण स्वस्थ श्रेष्ठा प्रदि मु इस मधु को दध्यंगा दध्यंगाथर्वण ऋषि ने अश्विनी कुमारों से कहा था इस मधु को देखते हुए ऋषि मंत्र मंत्र ने कहा मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है उसी प्रकार हे नराकार अश्विनी कुमारों मैं लाभ के लिए किए हुए तुम दोनों का वह उग्र दस कर्म प्रकट किए देता हूं जिस मधु का दध्यंगाथर्मण ऋषि ने तुम्हारे प्रति अश्व के सिर से, से वर्णन किया था इधमित निर्दिष्ट व्यपदीशति बुद्धो सन्निहित वह शब्द स्मरणार्थ तदितख्यायिका निवृत्तम प्रकरणातरा पर वै शब्देन स्मी व्यपदिशति यवर्ग प्रकरण सूचित नाविष्कृत मधु मध्ये मध्यर निर्दिष्ट इदम पृथ्वी इत्यादिना इत्यादीनाद यद पीछे बतलाए हुए विषय का समीपस्थ वस्तु की भांति निर्देश करता है क्योंकि वह बुद्धि में सन्निहित है वही शब्द स्मरण के लिए है तत्पद से आख्यायिका में आने वाले एवं दूसरे प्रकरण में कहे हुए परोक्ष मधु का वही शब्द से स्मरण कराकर यहाँ निर्देश करते हैं जिस मधु को प्रवर्ग प्रकरण में सूचित किया गया है किंतु प्रकट नहीं किया गया उसी मधु का यहाँ पास ही इम पृथ्वी इत्यादि मंत्रों से निर्देश किया गया है कथम प्रकरणान्ते सूचित दध्यंग हवा आभ्याथर्वण मधुनाम ब्राह्मण मुच तदेन प्रिं धाम तदेन तदे, तदे, तदे वैनोरेते नोपगछति स होवाचेन्द्र वक्त उक्स्मे तेदनस्माब्रूस्त तस्माद्वै छिंद्याद यद्वै स शिरो न तद्वाम इति छिंद्यापन्य तौहचतू राम या तस्यावहे कथम इति यदा नवपन्यसे अथते ते शिश्वा अहृत्योपन अथा स्व शि आहृत तत्ते प्रति ध्यास्याव तेन नावनुवक्षसी यदा नावनुवक्षसी अथ ते थ्रिछेष्यति अथ ते स्वश आहृत्य तत्व इति इस प्रकरण्तन में इसकी किस प्रकार सूचना दी है आथर्वण दध्यंग ने इन दोनों अश्विनी कुमारों को मधु ब्राह्मण सुनाया यह इनका प्रिय धाम है यही आगे बदलाए जाने वाले प्रकार से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 अश्विनी कुमार जिस समय आप हमारा उपनयन करेंगे उस समय आपका सिर काट कर दूसरी जगह ले जाकर रख देंगे फिर घोड़े का सिर लाकर आपको लगा देंगे इससे आप हमें उपदेश करेंगे जिस समय वे आप हमें उपदेश करेंगे उस समय इंद्र आपके उस मस्तक को काट देगा फिर हम आपका निजी मस्तक लाकर उसे जोड़ देंगे तथे थी तौपनिन्न तो तौ तो यदोपन्य अस्था शिरश्छिवाोप निद अथास्व श आहृत तद्धा प्रतिदुतु तेनाच स यदा आभ्यामुवाचाथा से तन्दिंद्र शिछिछेद अथा से स्वशीर आहृत प्रतिदधतु रीति तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर उन्होंने उनका उपनयन किया जिस समय उनका उपनयन किया गया उस समय उन्होंने उनका मस्तक काट कर अन्यत्र रख दिया तथा घोड़े का थिर लाकर उसे इनके जोड़ दिया उससे दंध्यंग ने उन्हें उपदेश किया जिस समय वे उन्हें उपदेश करने लगे तब इंद्र ने आकर उनका वह मस्तक काट दिया फिर उनके अपने मस्तक को लाकर उसे उनके जोड़ दिया यावत तो प्रवर्ग कर्मांग भूतम मधु तावदेव तत्राभिहितम न तो कक्षम्ञानख्यम त्रा आख्यायिहता सेर्थ प्रदर्श्य इदं वै दध्यंग दध्यंगाथर्मोल प्रपंचे ना नास्विभ्याम उवाच किंतु वहां जितना प्रवर्ग का अंगभूत मधु है उतना ही कहा गया है आत्मज्ञान संज्ञ कक्ष मधु का वर्णन नहीं किया गया वहां जो आख्यायिका कही गई है उसे यहां स्थिति के लिए प्रदर्शित किया जाता है उस इस मधु का इंददंग थारवण ने अश्विनी कुमारों के प्रति प्रकार प्रपंच के साथ वर्णन किया है